छांदोग्योपनिषाकरष्याध्या सप्तशंड सवरी साम की उपासना पृथ्वी प्रस्तावो प्रस्ताव दौदी दिश प्रतिहार समुद्रो निधन मेंता सक् लोकेशुता पृथ्वी पृथ्वींकार है अंतरिक्ष प्रस्ताव है द्व्यलोक उद्गीत है दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है यह सक्वरी में अनुच्युत है पृथ्वी इत्यादि पूर्वत बहु बहुवचन रेवत इव लोकेशु प्रोता पृथ्वी हिंकार इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्वत है रेवत्य इस पद के समान सक्वर्य यह पद सर्वदा बहुवचना है इस सक्वरी साम लोकों में अनुष्यूत है सवेता सक्के सुप्रोतावेदलोकीम आयुति जो उज्जीवती महां प्रजया पथुर्भवती महान, महान कृत्यालोकान्निंदे तद्रतम व पुरुष जो इस प्रकार इस सक्वरी साम को लोकों में अनुष्युत जानता है लोकवान होता है वह संपूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कृत्य के कारण भी महान होता है लोगों की निंदा न करे यह व्रत है लोकी भवती लोक लोकफल नुज्यतर्थ लोकान्न निंदे तदव्रतम लोकी होता है अर्थात लोक संबंधी फल से संपन्न होता है लोगों की निंदा न करे यी सामोपासना के लिए नियत है हैोग्योपनषदी द्वितीध्या खंडभाष्यम संपूर्णम अष्ट खंड रेवती साम की उपासना अजाकारो वय प्रस्ताव गाव उद्गी स्वाह प्रतिहार पुरषो निधनमेता रेवत्य पशु सुोताह बकरी हिंकार है भेड़े प्रस्ताव है गौवें उद्गीत है घोड़े प्रतिहार है और पुरुष निधन है यह रेवतीसाम पशुओं में अनुस्यूत है अजाकार इत्यादि पूर्ववत् पशु सुोता अजाकार इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्ववत है यह रेवतीसाम पशुओं में अनुस्यूत है साया एतम एतम एवेता रेवत्य पशुसु प्रोतावेद पशुमान भवति सर्वमायुरेति जोग जीवती महान प्रजया भवति महान कृत्या प्रसन्न आनिंदे तदृतम वह पुरुष जो इस प्रकार इस रेवती रेवतीसाम को पशुओं में अनुस्युत जानता है पशुमान होता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा तो कृति के कारण भी महान होता है पशुओं की निंदा न करे यह नियम है पशुन्ना न निंदे पशुओं की निंदा न करे यह रेती सामुपासक के लिए नियम है यथे छांदोग्योपनषदि द्वितीयाध्या अष्ट खंडभाष्यम संपूर्ण एकोनविंश यज्ञय साम की उपासना लोम लोमहिंकार स्व प्रस्ताव मीथ्मी प्रतिहारो मज्ञा निधन में त्याय सुप्रोतम लोम हिंकार है तचा तो प्रस्ताव है मांस उद्गीत है अस्थि प्रतिहार है और मज्ञा निधन है यह यज्ञ यहीयसा अंगों में अनुचित है लोम हिंकारो देवयवास्ताव आनंद मीठा अस्थि प्रतिहितत्वात् मज्जा निधन मनत एक तैयं नाम साम देहावेशु रोत देह के अवयव में सर्पथम होने के कारण लोम हिंकार है लोमों के अनंतर होने के कारण त्वचा प्रस्ताव है उत्कृष्ट होने के कारण मांस उद्गित है प्रतिहित होने के कारण अस्थि प्रतिहार है तथा सबके अंत में स्थित होने के कारण मज्जा निधन है यह यज्ञा यज्ञ नामक साम देह के अवयवों में अनुसूत है सजा एवं यथा यज्ञीयंगे सुतम वेदांगी भवती नांगे नहुक्षति सर्वुरे जो जीवती महां प्रजया पशुर्भवती महान कृत्या संवत्सरम मध्योग्नाशा तद्रतम मद्यो नाश्रीयादिवा वह पुरुष जो इस प्रकार इस यज्या यज्या साम को अंगों में अनुसूत जानता है अंगवान होता है वह अंग के कारण कुटिल नहीं होता पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है एक वर्ष तक मांस भक्षण न करे यह व्रत है अथवा सर्वदा ही मांस भक्षण न करे ऐसा नियम है अंगी समग्रांगो, सम्रांगो न अंगे न हस्तपादादि नहुर्षति न कुटली भवती पंगुकुी वे संवत्सर संबस्षरम, संवत्सरम मध्यो मंसा नाचनीया न भक्षेत बहुवचन मसोपलक्षणा मध्यो नीयाद नीयाद अंगी होता है अर्थात पूर्णांग होता है अंग अर्थात हाथ अर्थ आदि के द्वारा कुटिल कुटिलिया लंगड़ा या रहित होता संवत्सर पर्यंत अर्थात केवल एक साल मांस भक्षण न करे मध्य पद में बहुवचन मछलियों को उपलक्षित कराने के लिए है। मांस एवं खाए। सर्वदा ही मांस एवं मछली न खाए ऐसा नियम है इति ये छांदोग्योपनिषद द्वितीयाध्याोन विश खास संपूर्ण विशंड राजम की उपासना राजन साम की उपासना अग्निर्कारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गी नक्षत्राणी प्रतिहार चंद्रमा निधनमेतराजनम देवता सुक्रोतम अग्निहिंकार है वायु प्रस्ताव है आदित्य उद्गीत है नक्षत्र प्रतिहार है चंद्रमा निधन है यजन साम देवताओं में अस्यूथ है अग्नि अग्निहकार प्रथमस्थनवाद वायु प्रस्ताव आनंद साम् आदिवत्थस नक्षत्राणी प्रतिहार प्रतिहृत चंद्रमा निधन कर्मी त्राजनम देवतासु प्रोत्तम देवता दीप्तिम्वा अग्निहिंकार है क्योंकि उसका स्थान सर्वप्रथम है आनन्तर्य में तुल्यता होने के कारण वायु प्रस्ताव है उत्कृष्ट होने के कारण आदित्य उद्गीत है प्रतिहित होने के कारण नक्षत्र प्रतिहार है तथा चंद्रमा निधन है क्योंकि उसी में कर्मकांडियों का निधन होता है यह राजन साम देवताओं में अनुसूत है क्योंकि देवगण तीर्प्यमान होते हैं विदत्फल इस उपासना के विद्वान को प्राप्त होने वाला फल सातराजनम देवता सुत तागम सातागम सुलोकागम ष्टितागम सायुज गयुरे जोगजीवती महान प्रजया पशुर्भवती महान कृता पुरुष जो इस प्रकार इस राजन साम को देवताओं में जानता है उन्हें देवताओं के सालों के साथ तुल्य और सायुज को प्राप्त हो जाता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशुओं के द्वारा महान होता है तथा कीर्ति के द्वारा भी महान होता है ब्राह्मणों की निंदा न करें यह व्रत है एता सामे सालोकताम करे ये एकमेवाग्न देवतालोकता वा शब्दोत्र सायुज सायुगेहेहिवेत सालोकताम द्रष्ट्य भावना विशेषतः फल विशेषोत्पत्ते गच्छति गछती समुच्चयानुपत्तेच ब्राह्मणा न निंदे तदृतम ए प्रत्यक्ष इति श्रुते ब्राह्मण निंदा दैवता निंदे इन अग्नि आदि देवताओं की ही सालोकता समान लोकता साष्टिता समान ऐश्वर्य सायुज्य परस्पर मिल जाने के भाव को अर्थात एक ही देह के देहत्व को प्राप्त हो जाता है यहाँ वब्द लुप्त समझना चाहिए अतः क्योंकि भावना विशेष से फल विशेष की उत्पत्ति होती है और इन सब फलों का समुच्चय होना अर्थात एक ही उपासक को इन सब फलों का प्राप्त होना भी संभव नहीं है ब्राह्मणों की निंदा न करें यह इस प्रकार के उपासक के लिए नियम है ये जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता ही है ऐसी स्तुति होने से ब्राह्मण निंदा देव निंदा ही है। हैषदे द्विती अध्याखंडष्य समूर्ण एक विषयक साम की उपासना उपासनाद्याये लोका प्रस्ताव निर्वायुरादित्य स उद्गी नक्षत्राणी वहांसी मरीचय स प्रतिहार सर्पा गंधर्वा पितरधन वे तत्म सर्वस्त्रोतम त्रैविद्यांकार है ये तीन लोक प्रस्ताव हैं अग्निवायु और आदित्य ये उद्गीत हैं नक्षत्र पक्षी और किरण ये प्रतिहार हैं सर्प गंधर्व और पितृगण ये निधन है यह सामोपासना सब में अनुस्यूत है त्रय विद्या त्रैविद्या अग्नि आनत्या या अग्निकार्यश्रुते हिंकारकर्तव्या लोकारा यस्ताव अग्नियादीना उदीठा प्रतिहिता प्रतिहारत्वम् तर्पादी नाम धकारा सामान्य निधनत्व त्रिविद्या हिंकार है त्रिविद्या अग्नि आदि का कार्य है ऐसी श्रुति होने के कारण त्रैविद्या अग्नि आदि सामोपासना के पश्चात कही गई है संपूर्ण कर्मों के आरंभ में होने के कारण हिंकार है उसके कार्य होने के कारण ये तीन लोग उसके पश्चात बरती हैं तो यह प्रस्ताव है उत्कृष्टता के कारण अग्नि आदि का उदगित गया है तथा प्रतिष्ठित होने के कारण नक्षत्र आदि की प्रतिकारता है और धकार में समानता होने के कारण सर्पादि का नित्व बतलाया गया है एक नामा विशेषा विशेषाभावान साम समुदायः साम शब्दः सर्वस्मिन् चैव विद्यादि सर्वम् समुदाय सामश्रद्दर्वस्ोत्यामेद्यादृष्टया हिंकारादी साम भक्त उपायातिवोपासु यु प्रोत यदम तृष्टिया तदुपास कर्मा दृष्टि विशेषणा य्य यह साम किसी नाम विशेष का अभाव होने के कारण यह साम समुदाय अर्थात साम शब्द सब में अनुस्यूत है त्रैविद्या आदि ही सब कुछ है तथा त्रैविद्या आदि दृष्टि से ही हिंकार आदि साम भक्तियों की उपासना करनी चाहिए पीछे बतलाई हुई सामोपासनाओं में भी जिन जिन में जो जो साम अनुस्यूत है इन त्रैविद्या आदि की दृष्टि से ही उनकी उपासना करनी चाहिए पत्नी पत्नेक्षित माध्यम भवति। इस वाक्य के अनुसार पत्नी की दृष्टि पड़ने से जैसे आज संस्कार युक्त होता है उसी प्रकार सभी कर्मांग दृष्टि विषय से ही संस्कार किए जाने योग्य हैं सर्व विषय शाम विद फलम सर्व विषयकाम के विद्वान को मिलने वाला फल सजा एवेत प्रोतम वेद भवति वह जो इस प्रकार सम्मे अन अनुस्यूत इसम को जानता है सर्व हो जाता है भवति सर्वतीरो निरूपचरित दिस्थेभ्यो बलिप्राप्युपत्ति सर्व हो जाता है अर्थात सर्वेश्वर हो जाता है क्योंकि सर्व भाव का उपचार हुए बिना संपूर्ण दिशाओं में स्थित पुरुषों से बलि प्राप्त होना संभव नहीं है सर्व विषयक शाम की उपासना का उत्कर्ष तदेश श्लोको ज्ञानी पंचधा त्रीण त्रीण तेभ्यो न जाय परमण्यदस्ती इसी विषय में यह मंत्र भी है जो पांच प्रकार के तीन तीन बतलाए गए हैं उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं हैं तदैतस्थ एष श्लोको मंत्रोप्यस्थ या पंच था पंच प्रकार इंकारादी विभाग प्रोक्तायी त्री विद्यादी तेभ्य पंचत्रिक्यो ज्याज महतर पर व्यतिरक्त तरम ना तीना विद्यत ती सर्वस्या यह श्लोक यानी मंत्र भी है आदि विभागों द्वारा जो पांच प्रकार से बतलाए हुए तीन तीन है, यानी त्रिविद्या आदि है उन पाँच तिंकों की अपेक्षा उत्कृष्ट महान और उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है यह इसका तात्पर्य है अर्थात उन्हीं में संपूर्ण वस्तुओं का अंतर्भाव हो जाता है यस्द यस्तवेद सवेद सर्व सर्वादिशो बली हरती सर्वस्मृत्योपाशित तद्व्रतम तद्व्रत जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है उसे सभी दिशाएं बलि समर्पित करती हैं मैं सब कुछ हूँ इस प्रकार उपासना करे यह नियम है यह नियम है यद्यथोक्त सर्वात्मकम वेद स वेद सर्व सर्वती सर्वादीश सर्वादी अस्मा एवं विदे भरन्ति अस्मि बलिभ प्रापयतीमी भवामी में सामोपासी तस्तव पृथ्व दुक्ति सामोपासन स जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक साम को जानता है वह सबको जानता है अर्थात वह सर्वज्ञ हो जाता है संपूर्ण दिशाएं संपूर्ण दिशाओं में स्थित पुरुष इस प्रकार जानने वाले इस उपासक के प्रति बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं अर्थात उसे भोगों की प्राप्ति कराते हैं मैं सब कुछ हूँ इसी प्रकार इस शाम की उपासना करें इस उपासक के लिए यही नियम है यहाँ जो विरक्ति है वह सामोपासना की समाप्ति के लिए है ये छांदोग्योपनिषद द्वितीय अध्याय विंश खंड संपूर्णम